नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो में हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में सुनील जय कुमार जी है जिनसे हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे व्यक्ति है सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत सारे अलग अलग अपने उनके फॉर्म्स है उसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है बहुत ही अच्छा लगा जब इनके बारे में मैंने

आइए आप सभी की तरफ से सुनील जय कुमार जी का विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी शुक्रिया पहले तो आपने मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित किया और

अच्छा लगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे विचार शेयर करना पसंद किए तो सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग आप जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं कहीं न कहीं एक मोटिवेशन मिलता है क्योंकि इतना बड़ा काम करना और अकेले ही सब कुछ करना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है कहीं ना कहीं वो शक्ति वो टैलेंट वो एक हमारी मैनेजमेंट की कला होती है जिसके वजह से सारी चीजें अच्छी तरह से चलती है

रेडियो के माध्यम से रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के माध्यम से आज पहली बार आपको हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में जरूर बताओ हाँ रमेश रमे जी मेरा नाम सुनील जयकुमार कुमार पठारे है मैं कल्याण में रहता हूँ कल्याण ये महाराष्ट्र का एक सिटी में मुंबई से करीबन 40 किलोमीटर

डाउन साउथ में है यहाँ मेरी पूरी पैदाइश हुई है आ, मैं जो कंपनी से ताल्लुका रखता हूँ वो है वीआईपी आई आज मैं उसके चेयरमैन एंड मैनेडेक्टर हूँ ये कंपनी 1971 में स्टार्ट हुई थी जो मेरे फादर और मिस्टर एलजे रेड्डी जयकुमार पठारे और मिस्टर एलजे रेड्डी इन दोनों ने यह स्टार्ट किया

जब हमने स्टार्ट किया था ये वर्ली मुंबई से स्टार्ट हुआ था और करीबन 50 बक्से पर महीना हमारा ये सेल रहता था वहां से ये स्टार्ट हुआ और आज करीबन 5 लाख बक्से पर महीने लोग से सेल करते हैं तो एक बक्सा 10 पीसिस का होता है हमारे जो लैंग्वेज होती है हो, वो इस तरह से होते हैं ये जो ग्रोथ हुई है पिछले नाइनटीन सेवेंटी वाज मतलब तो, तो इसमें जो योगदान है मैं बोलूंगा की जो शुरुआत हुई थी नाइनटीन में मेरे पिताजी और मिस्टर एजे ये दो व्यक्ति ने स्टार्ट किए थे और एक्सीडेंटली वीआईपी ब्रांड मैं कहूंगा

हुआ एक्सीडेंटली मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि दोनों भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे कहीं पे भी हुजरी का कोई तालुका नहीं रहता था और एक बार उनका जब मेरे पिताजी एमएससीबी के लिए कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल काम लेते थे तो एक बार एक्सीडेंट हो गया उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था

तो उन्हें सोचा था कि ये ये जॉब अब किट क्विट करके कुछ काम करना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस इस तरह से स्टार्ट करने के चक्कर में उन्होंने स्टिचिंग के लाइन में सोचा और क्योंकि स्टिचिंग इसलिए आया कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत मतलब बहुत हम लोग कोई हाई परिवार से नहीं थे बहुत ही गरीब परिवार से वो

स्थिति से आए थे कोल्हापुर से और उनकी जो मेरी ग्रैंड मदर थी ये एक स्टिचिंग करके मतलब एक्चुअली घर चला के उनको स्कूल भेज के इस तरह के वातावरण से हम लोग आए थे और वहां से हम उन्होंने जब ये स्टार्ट किया वीआईपी आई अंडरगार्मेंट्स तो उसके बाद तो कभी हम लोग ने फॉल बैक और लुकबैक नहीं देखते हुए डे बाई डे ये ब्रांड प्रोग्रेस होते गया जब नाइनटीन में डाला तो आपको याद रहेगा उस टाइम कमर्शियल टेलीविजन पे अंडरगार्मेंट्स एड्स कभी कोई होती नहीं थी तो वी

पहला ऐसा एक ब्रांड था जो टेलीविजन पे एड किया और उसके माध्यम से हम काफी ऑल इंडिया लेवल तक पहुंच गए मेरा जो इसमें योगदान रहा जो मैं आपने पर्सनली मैं बात करूंगा तो मैं 1991 में इस कंपनी को ज्वाइन किया हमारी कंपनी तभी एक्सपोर्ट्स नहीं करती थी हम लोग पूरा डोमेस्टिक ब्रांड काफी फैला हुआ था मैं मेरे कंपनी ने पहला रोल मेरा एक्सपोर्ट मैनेजर का रहा और मैं इस ब्रांड को इंटरनेशनली लेके जाने की जो एक सपना लेके आया था तो मैं कहूंगा आज वो कम से कम एक बीस अलग कंट्रीज में हमारा मिडिल ईस्ट में वी ब्रांड कंप्लीटली ब्रांड

बॉर्डर को क्रॉस करके इस ब्रांड को आगे दूसरे कंट्रीज में लेके जाके आज एक 20 कंट्रीज में ये ब्रांड किए हैं तो ये जर्नी चलती रही और सेकेंड योगदान जो हम फिर हुआ कि ये कंपनी जो थी हमारी एक होम कंपनी जो पार्टनरशिप कंपनी में लिमिट थी दो पार्टनर्स के बीच में चलता था इसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप में लाना यह हमारी सेकेंड पीढ़ी का सोच सकता था तो उसको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम से लेके आए और आज ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों है

और इस तरह से पूरा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है तो जो योगदान रहा मेरा मैं कहूंगा कि जो हमने जो इसको प्रोफेशनली मैनेजमेंट सिस्टम आज फुल फ्लेज बनाए हैं और जैसा जैसा कंपनी प्रोग्रेस होती है काफी नए नए सिस्टम और जो यूसेजेस होती है जैसा एस ए पी मैनेजमेंट सिस्टम होती है या अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारे कंपनी में इंप्लीमेंट करने में हमने काफी कुछ इसमें ऑर्गेनाइज

सुनील जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है काफी अच्छी बातें हो रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप बाद में इसको ज्वाइन किया और उसके बाद आपने इंटरनेशनली इसको जो है स्टेब्लिश करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा और फिर बाद में आप वीआईपी ब्रांड जो है एक्सपोर्ट होने लगा तो जैसे कि देश और विदेश की बात आती है तो काफी जो दिक्कतें आती कई बार हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट करना इतना आसान काम नहीं है तो फिर आपने उसको कैसे किया थोड़ा सा जो आपने वर्क किया है कैसे वर्कआउट किया उसके बारे में बताया

जैसे हम अलग अलग जब देशों में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं पहला तो वहां से दिक्कत शुरू होती है कि हमारी भाषा है सब जगह अलग अलग होती है अब जब हम और हर एक जगह एक पैटर्न अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि जो चीज मिडिल ईस्ट में चलती है वो शायद यूरोप और अमेरिका में वो ना हो या फारिस्ट में चाइना में जब जाते हैं तो वो चीज़ उस तरह की ना हो तो किसी भी देश में या इवन हमारे हमको ये एडवांटेज इससे मिलता है क्योंकि हम अपने जब देश को ही स्टडी करते हैं तो भले हमारी भाषा अलग अलग होती है तो उस तरह से टेस्ट भी अलग अलग होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ के टेस्ट में भी फर्क होता है

शायद ये हमारे आ, हमने इसको अपने देश में अच्छी तरह से इसको समझ लिया था और इसी कारण

हम इसको आगे भी आ, समझ पाए तो उस हिसाब से जब हम बाहर गए दिक्कतें आई आ, लेकिन इस दिक्कतें को हमने उस हिसाब से फेस करके उसको सॉल्यूशंस दिए और उसको उस हिसाब से समझ के उसको उस टैग करके मेरे ख्याल से आज मिडिल लिस्ट में ये ब्रांड हमारे वीआईपी और फ्रेंची और जो हमारे फीलिंग से ब्रांड्स है उसके नाम से काफी पॉपुलर हो गए जब हम गए तो काफी चाइनीज ब्रांड्स इस मार्केट में फैले हुए थे चाइनीज और कोरियन ये ब्रांड्स काफी फैले हुए थे मैं कहूंगा कि ब्रांड्स को हमने ओवरटेक करके

ब्रांड्स वहां पे नहीं है बट हमारे इंडियन ब्रांड को वहां पे लेके जाना और उसको पॉपुलर करना ये हमारे लिए कंट्री के लिए भी प्राइड होता है और हमारे खुद के लिए भी प्राइड रहता

सुनील जय कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक इंडियन जो चीजें हैं विदेश मार्केट में उसको स्टेब्लिश करना और पॉपुलर कराना यह अपने आप में एक चैलेंज वाला जॉब था और उसको आपने अच्छी तरह से हैंडल किया और आज एक अच्छा मार्केट आपका है उसमें और बहुत ही अच्छा लगा हमें और सुनकर हम सभी को भी खुशी होती है कि इंडियन ब्रांड जो है विदेशों में अच्छी तरह से अपना काम कर रही है

एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि ये बात सुनकर लोगों को खुशी तो हो रहा है लेकिन इसको जो करने के लिए अगर जैसे मेरे जैसे कोई नया व्यक्ति कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है तो किस तरह की जो बातें हैं वो ध्यान रखना है ताकि वो सक्सेस हो

बिजनेस करने में मेरे ख्याल से दो चीज बहुत ही जरूरी है एक आपका ऑनेस्टी और अप्रोच जो होता है कभी भी आ, मैंने देखा है कि वो लॉन्ग टर्म चल तो हम जभी भी कुछ काम करते हैं तो उसमें ऑनेस्टी रखे और जो भी चीज होती है क्योंकि बिजनेस करते टाइम अब कभी कभी किसी की डिलीवरी से डेट हमने देखा है की इंडिया से जो लोग नाराज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कमिटेड नहीं रहते और कभी कभी ओवर कमिट करके वो बोलते हाँ, माल आ रहा है

हमारा अप्रोच हमेशा ये रहा है कि जो चीज है अपफ्रंट हम अपने बायर्स को कमिट करते हैं और तो कभी कभी जब डिले होती है तो वो उसको कम्युनिकेट कर लेते हैं करके कि ये इस कारण चीजें डिले हो रही है और हम ना चाहेंगे कि कोई गलत चीज आपको मिले इसका इससे जो ट्रस्ट बनता है बायर के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म चल तो पहला तो ये ऑनेस्टी और कमिटमेंट जो चीज है ये बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस हो इसको ये दिखाना एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है तो ये चीज एस्टैब्लिश करने के लिए जो नया बिजनेस कोई भी एस्टैब्लिश करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये ये चीज

कभी भी उसके कोर वैल्यूज में ऐड करके रखे तो ज्यादा तो ये चीज रहेगी तो मेरे ख्याल से उसमें कोई कोई दो, दो राय नहीं कि वो सक्सेसफुल बनेगा दूसरा चीज आता है कि डेडिकेशन चीज पैशन और डेडिकेशन जब होती है

उसकी तरफ कोई भी आप जब प्रोडक्ट में डील करते हो तो वो आपको सक्सेस जो भी यूथ है, आज हमारे जो भी बहुत लोगों को करना है और जो चाहते है की तो सुनील जय कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे यूथ और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए जो बात आपने बताया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये बात आपने बताई और ये चीजें हमें आगे तक ले जाएगा और सक्सेस निश्चित तौर पर हमको मिल सकता

ये बहुत सारी बातें हम लोग जय कुमार जी से अभी करेंगे आगे भी लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक और जय कुमार जी हम लोग ब्रेक में गाना सुनाते हैं मैं चाहूंगा कौन सा एक ओल्ड मेलोडीज में से आपको हिंदी गाना जो अच्छा लगता है उसके बारे में बताए ओल्ड गाने तो बहुत हिंदी के ऐसे फेमस है लेकिन मैं कहूँगा मेरा ऑल टाइम वन जो गाना फेवरेट है वो कर्ज पिक्चर का है जिसमे वो गाना है दर्दे दिल

<laughs> ये मेरा ऑडिटन फेवरेट रहा है एक लाइन तो मैं वैसे मेरी आवाज तो कोई ऐसी खास नहीं है मैं <laughs> सिंगर तो हूँ नहीं लेकिन एक लाइन आपने फरमाइश की तो कहूंगा दर <laughs> दे दिल दर दे जी दिल में बस आपने

दर्दे दिल दर्द जि दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जि दिल में जगाया आपने

होश नजरे कर रही है शरी आप की मद होश नजरे कर रही है शां

लिखाया आपने दर्द दिल, दर्द दिल, दिल में जला

कब सब को गई जितनी बिटी पर कानिया उठ गई यारों की महफिल हो गई तनिया कब सब को गई जितनी बिटी पर थाया उठ गई यारों

महप हो गई तनिया क्या किया शायद कोई परदा गिराया आपने दर्द दिल दर्द जिग दिल में जगा

का अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो

नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गाना जो है सुनील जय कुमार जी ने याद कराया था और आपने उस गाने को एंजॉय किया है और ये बहुत ही मेलोडियस गाना था जिसको सुनकर हर व्यक्ति जो है अपने अंदर खो जाता है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया सुनील जी थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के खास मेहमान सुनील जय पटारे हैं जो कल्याण से बिलोंग करते हैं

वीआईपी ब्रांड जो उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस किस तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कहीं कही ना कहीं हम सभी जब इनको सुनते थे

मैं सुन रहा था इनको तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मोटिवेशन मुझे मिल रहा था कि हम लोग अपने जीवन में अगर ईमानदारी से और विधि पूर्वक कोई भी काम करते हैं तो सिद्धि निश्चित रूप से हमको मिलती है तो आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे जीवन में काफी चीजें आती है स्ट्रगल आती है जैसे आपने कहा मुश्किलें तो आई दिक्कतें तो आई लेकिन फिर भी उसको आपने मैनेज किया तो सबसे ज्यादा बिजनेस करने में कभी कभी नुकसान भी होता है कभी कभी कुछ अटक जाता है टाइम पीरियड गैप आ जाता है तो ऐसे में काफी चीजें होती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कुछ और चीजें आ

हैं उसके वजह से भी ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं

जिंदगी में ऐसे मुश्किलें तो बहुत आती है एक होती है मुश्किलें जो आदमी जब बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम कतरा जाता है और फिर वो डिस, डिसीजन जो होते हैं उसके रॉन्ग होते जाते हैं मेरे ख्याल से मेरे जिंदगी में जो ऐसा कोई मुश्किल समय आया था तो मैं कहूँगा कि जो हमने लोग ने वी ब्रांड बनाए थे तो जो ये पार्टनरशिप थी ये हम लोग जो दो, दो, दो पार्टनर्स थे जो दो में हमारा एक बिजनेस में स्प्लिटिंग भी हुआ था जो बहुत मैं कहूँगा एमिकेबल स्प्लिटिंग हुआ तो जब ये दो पार्टनर थे फैमिली और पटारे फैमिली में स्प्लिट हुआ था इसको एमिकेबल

करने के लिए मेरे कल से हमारे दोनों भी जो मेरे डैडी की पार्टनर मिस्टर एल जे और मेरे पिताजी जो उस, उस समय थे अभी अभी नहीं है तो इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया था जो सेकंड जनरेशन है मेरे ऊपर अच्छा। और जो उनके जो दूसरे लड़के हैं उनके ऊपर विनय रेड्डी तो मैं कहूंगा कि एमिकेबल तो स्प्लिट हम लोग ने अक्रॉस द टेबल दोनों ने मिलकर पूरे कंपनी को जो डिविजन किया था ये बहुत ही मुश्किल समय रहा होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनियां मैं कहूंगा इंडिया में हमने देखे के स्टडीज देखे तो हिल जाते हैं और काफी अनबन हो जाती है बट हमारे जो संबंध है

भी मिस्टर रेड्डीज़ के के साथ उसी तरह जो जो हम जब में थे इतने अच्छे संबंध हमने पूरा जो ये क्योंकि जब डिवीजन होती है तो खाली हम दो फैमिलीज की बात नहीं आती है कंपनी में जो तीन हजार वर्कर और हम, हम जो काम करे उनके फैमिलीज के बारे में भी तो ये सब माध्यम को हम दोनों ने बोलते ना कि एक टेबल पर रखते हुए इतने मुश्किल समय में जो इसको

एक बहुत ही एमिकेबल वे से और कंपनी का लाइन ड्राइंग करते हुए हमने दोनों भी तरफ सपोर्टिंग करते हैं। और हमारे जो जो सीनियर्स थे उन्होंने हम पे जो कॉन्फिडेंस रखा तो मैं कहूंगा सबसे जिंदगी में मुश्किल समय मेरे लिए ये आया और ये मुश्किल समय इतने आसानी से सॉल्व करने की वजह से आज ये वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उसके हाल कोई भी मुश्किल आती है उसके बाद कहीं मुश्किलें आई होगी बट वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगी मुझे लगता वो बोलते ना कि चुटकी के दम पे वो सॉल्व होते जाती थी इस तरह का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता तो मैं कहूंगा कि हर हर चीज को जब मुश्किल आती है

तो उसे फ्रंट में जाके सामना करना बहुत जरूरी होता है वो एक सच्चा लीडर होता है और मेरे ख्याल से वो जब लीडरशिप में आप आ जाते हो तो फिर कोई दूसरी चीज मुश्किल आपको लगेगी नहीं जी।

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप इसको डिवाइड किया डिवीजन जब हुआ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और आपने जैसे सच बताया कि बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसे समय में हिल जाती हैं और कहीं कहीं तो बंद भी हो जाती इतनी मुश्किलें आ जाती हैं

ये कंपनी के लिए काफी जरूरी रहेगा कि इसको बहुत ही एमिकेबल वे से सोल्व करे जब ऐसी चीजें होती है तो जहाँ पे सोल्यूशन मिलते हैं उसको यूज कर ले और जो जहाँ पे सोल्यूशन नहीं होते उसे डिफर करके थोड़े दिन के बाद उसे सोल्यूशन लाए तो हर चीज सोल्व हो जाती है क्योंकि हर चीज के मैं कहूंगा की हर क्वेश्चन के कहीं आंसर होते हैं आपको उसमें से एक सही आंसर चूज करके आगे बढ़ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी अपने

की कुछ बातें याद आ रही होंगी कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े मैनेज करें इन चीजों को देखें कि बहुत सारे आंसर्स तो होते हैं जो फिट आपको बैठता है दोनों को फायदा हो ऐसी चीजों को हमें करना चाहिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि हमारे जीवन में काफी हॉबीज होते हैं तो आप इतने बिजी होते हुए भी कुछ हॉबीज आपके होंगे तो आपने हॉबीज के बारे में

हॉबीज जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो उस टाइम पेंटिंग्स करता था लैंडस्केप पेंटिंग मेरी एक हॉबी रही है अब समय नहीं मिलता है इसलिए वो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो इसलिए जभी भी कभी ट्रैवल करता हूँ तो बोलता हूँ कि उस पेंटिंग्स को मैं अपने फोटोग्राफी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता हूँ बस ये हॉबी रही है और क्रिएटिव माइंड था इसलिए एंटरटेनमेंट uh, इंडस्ट्री से भी जुड़ गया इसलिए मूवीज इंडस्ट्री uh, में आ चुका और कुछ मूवीज

भी बना की आज तक सात मूवीज बना चुका हूं तो इस तरह की बोलते हैं हॉबी को एक जो पैशन था

उसे मैं शायद बिजनेस में भी कन्वर्ट कर चुका हूं हुँ, कहूंगा तो पेंटिंग्स के मैं बोलूंगा कि आज, आज मेरी बेस्ट हॉबी मेरी फोटोग्राफी मेरी हॉबी रहती है ट्रैवलिंग भी मेरी हॉबी है इसलिए मैं कभी ट्रैवलिंग से थकता नहीं हूँ जब इतने आ, आज पता नहीं मतलब करीबन 50 कंट्रीज के ऊपर ट्रैवल कर चुका होगा हुँ, तो हर लोगों से मिलना अलग अलग लोगों से देश विदेश में जब अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलता हूँ उनसे दोस्ती करता हूँ तो ये भी मेरा एक हॉबी रहा है ये अच्छा लगता है की जब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर के लोगों से दोस्ती करते हैं

और सभी के साथ जब बातें होती है तो ये एक हॉबी है मेरी मैं कहूँगा हर एक कंट्रीज uh, के मेरे को uh, एक मिनियचर में जो मेरा जो टेबल पे रहता है ये जमा करना एक मेरी हॉबी रही है तो इस तरह के कई हॉबीज है कोई कुछ ना कुछ हॉबीज होना बहुत जरूरी रहता है ताकि वो उसे एक्टिव और क्रिएटिव रखता है

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं एंटरटेनमेंट से भी तो मैं चाहूंगा जो फिल्में रिलीज हुई है उसके बारे में कुछ बताइए कौन कौन से फिल्में आपने रिलीज की मैंने तीन हिंदी और तीन मराठी और एक पंजाबी मूवी रिलीज की है और जो मेन हिंदी मूवीज में जो है मैं कहूँगा मधुर भंडारकर की जेल उसमें मैं पार्ट था जो हमने साथ में मिलकर की थी वो मेजर थी

बाकी हिंदी में प्राग एक मूवी थी, थी, थी, नाइट डेज़ और तीन मराठी एक भी एक कनाडा फ्लाइट पंजाबी मूवी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और मैं कहूंगा कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक आदर्श व्यक्ति भी होता है जैसे की वो अपने माता पिता भी हो सकते हैं या फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं किसी न किसी व्यक्ति को हम लोग अच्छा मानते हैं आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन में आपके आदर्श कौन है और क्यूँ

मेरे जीवन में मेरे दो, दो व्यक्ति मेरे आदर्श थे जिनको बोलते हैं मैनेजमेंट गुरुस तो बहुत रहते हैं जिनसे बहुत लोग सीख के आ सकते लेकिन मेरे जिंदगी में वो जो ऐसे दो व्यक्ति का मैं नाम लूंगा तो एक जो मेरे पिताजी जिनसे मैंने एक चीज सीखी थी कि जो हमेशा बोलते थे कि अपने जेब में क्या है ये पकड़ के चलो

और उस हिसाब से काम करते चलो तो ऑलवेज है कि अपने पॉकेट में हाथ डाल के हमेशा उन्होंने जो वैल्यूज इनबिल्ड किए वो मुझे वहां से मिले और दूसरे जो उनके पार्टनर थे मिस्टर एल जे उनसे मैं काफी कुछ सिखाऊ कि वो हमेशा उनका एक आदर्श आता था कि फ्यूचरिस्टिक सोचना और एक लंबा होराइजन और विजन रखना तो इसका जो बैलेंस मुझे मिला की आज अपने जेब में क्या है और फ्यूचर और विजन उसका होराइजन करना तो ये जो बैलेंस मुझे दो चीज का जो मिला है उसका मुझे बिजनेस में भी काफी फायदा हुआ और एज अ पर्सनल लाइफ का जो मैं करूंगा

तो उसमें भी मेरा जो पूरा डेवलपमेंट हुआ इन दो व्यक्ति के बीच में हुआ तो मैं इन दोनों को मैं बहुत आदर्श मान के मेरी जिंदगी में मेरा

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक खास हमारी यूथ के लिए मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप भी यंग है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी यूथ को कुछ मोटिवेशन मिले ऐसी कुछ बातें आप जरूर सुनाई

यूथ से तो मैं यही कहूंगा कि ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ जो भी कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सिंसेयरली वो काम करें क्योंकि हमारा जो फ्यूचर डिपेंड होता है वो आज के यूथ के ऊपर डिपेंड होता है तो मेरे ख्याल से जितने हमारे यूथ जिस तरह से नए नए तरीके आज जो चीजें आ रही है डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में या जो भी नए नए कंप्यूटर वर्ल्ड में आ रहे हैं और बिजनेस जो मॉडल चेंज होते जा रहा है तो यूथ को यही कहूंगा कि इसे इसमें इन्वॉल्व रहे इसमें डेडिकेटेड रहे

और सिंसियरली इसे काम करे तो मेरे ख्याल से एक नए उज्जवल इंडिया जो हम देखना चाहते हैं सभी लोग वो हम जरूर देखेंगे तो बस यूथ को यही कहूंगा कि इस तरह से हम, हम एक नया इंडिया को देखें

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इस चीज को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते जाए और नए टेक्नोलॉजीज़ को अपने जीवन में उठा या उसका उपयोग करें अच्छाई के लिए उपयोग करें पॉजिटिव सोच कर हम उसका उपयोग करें और लोगों के लिए अपने लिए काम में आए वो सारी चीजें बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एंड थैंक यू सो मच विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू आपको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए

चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनी सानते रहो मुस्कराते रहो